अपना हालचाल मैं एकांत में गया अज्ञातवास फिर कल सुबह आना था मैं क्या सुबह जाऊंगा तो अभी लोग इंतजार करेंगे बेचारे तो शाम को निकला वहां से फिर ऋषिकेश पहुंचा फिर पुराने उम्र के महात्मा थे उन्होंने बोला मैं कह नहीं अब मेरे को जाना है वो मेरे आश्रम में दो बार आके गए थे मिलने के लिए मैं कहा, चलो वो वृद्ध महात्मा मिलने को अपने पास आए अपन अब चलो वहाँ से गुजरते थे ऋषिकेश आश्रम में भी रुक सकता था वो महात्मा के यहाँ भी थोड़ी देर रुक सकता था लेकिन तुम्हारी कश्यश ने हमको यहाँ बुला लिया ये मेरा हाल चाल मैंने बताया अब तुम्हारा हाल चाल क्या है वो महात्मा से मैंने मजाक किया मैं क्या देखो मेरे हाथ में मुझे परमात्मा प्राप्ति कब होगी बोले ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच महाभूत ये प्रकृति है तुम उसके अधिष्ठान ब्रह्म अभी हो परमात्मा प्राप्ति कब क्या होगी अभी आत्मा है आशाराम बापू कब मिलेंगे हमको अभी तो हैं अभी अपना आपा परमात्मा है वो मुझे जानते थे वो मैं उनको जानता था इसलिए मजाक चल पड़ी समझ गए जैसे एमडी पढ़ा हुआ डॉक्टर किसी को बोले मैं एमबीबीएस का बोलूँगा एमबीबीएस वाला बोले कि मैं डॉक्टर में एग्जाम मुझे डॉक्टरी पढ़ने का एडमिशन कब मिलेगी तो ये मजाक की बात होती है थोड़ी ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात गद्दे से गद्दा मिले दे ला तमला महाजय महाज जब से हमने तुमको देखा अब लाइन जोड़ दो अहमदाबाद दिल्ली कलकत्ता हांगकांग, दुबई सब जगह लाइन जोड़ दो। ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम अब देखना साधु का श्रृंगार सती का श्रृंगार पति की प्रसन्नता और आरोग्य के लिए होता है ललना का श्रृंगार अपने तन को सजाने के लिए होता है बजारू का श्रृंगार ग्राहक फंसाने के लिए होता है और बापू का श्रृंगार फसियों को निकालने के लिए होता है ये देख ले, फसों को निकालने के लिए समझ गए जो शरीर में मन में इंद्रियों में फंसे हैं दुख और सुख में फंसे हैं उनको बाहर निकालने के लिए संतों का सिंगार है बोले कैसा है बोले यहाँ शिव नेत्र पर तिलक किया जाता है जैसे परमात्मा ज्ञान का प्रकाश ठीक ढंग से लोगों को समझा दिया जाए देखा यहाँ तिलक जन्माष्टमी तो जानते हैं लेकिन गोपाष्टमी का महत्व सब लोग नहीं जानते लाइन लग गई जुड़ गया नारायण नारायण नारायण ओम हरिओम ओम। जो अगले साल आए थे वे हाथ ऊपर करूं ठीक है जिनको यहां कुछ परिवर्तन दिख रहा है वे हाथ ऊपर करें ठीक है परिवर्तन में क्या दिख रहा है बेकार हो गया कि वैसे तकलीफ बढ़ गई कि सुविधा बढ़ गई कि अच्छा हो गया ठीक है ये अपने घर्ग संचालक हैं ना वो पहले वो थे बिल्डर तो उनको बोल जाता हूं तो बेचारे करवा देते ठीक ठाक हो गया ना हम्म नारायण हरि बोलो ना नारायण हरि लाइन जुड़ गई कितनी जगह पे जुड़ी लाओ लिख के दे दो ओम ओम ओम ओम ओं होठों से ओंकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतरियामी प्रीत्यर्थे जपे ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओं ओं मऊं ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम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 ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम प्यार से जल्दी नहीं शांति से प्रीति से ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम मेरे प्रभु हो प्यारे प्रभु प्रभुम अंतरात्मा परमात्मा आनंददाता ओम ओम ज्ञान रूपा ओम ओम प्रेम रूपा ओम ओम bhurupa om om jeevarupa om om shivarupa om om jeevarupa om om sarvarupa om om अधूरी है कंट से होठ बंद हम्म आनंद है, है कैसियों को शाब फेंक शाबास में मैं प्रभु का प्रभु मेरे जो होगा दिख जाएगा बापू प्रारब्ध पोषित है, शरीर प्रारब्ध पोषित करता है बंद बेटे आनंद माधुर्य दिल रुबा दिल की सुनाऊ प्रभु रस की प्यालियां भर भर पिलाऊ पीने वाला कौन है राम राम राम मेरे प्यारे प्यारे ओम ओम ओम ओम हरि गुरु गुरु मेरे सतगुरु राधे से होने दो राधे दयपूर्वक जप होने दो सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट मन ईश्वर में लीन हो अले न जीवा हो ताली भी मत बजाओ उपते जाओ ओम स्वरूप आत्मदेव में ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने ब्रह्मचारी वीर व्रतधारी बने ब्रह्मचारी धर्म